श्लोक आत्मनो अद्वित अनेक भाव विकिया हो गया आत्मनो अद्वितय कथम अनेकैर्भवस्तिप्राय प्रत्यवतिषते आत्मा अगर अद्वतीय है सिद्धांत है हैं आत्मा अद्वितीय है अगर है हेत पूर्वपक्ष कहता है कि फिर कथम भावेश नाना नूप से तस्क रजु जैसा नाना रूप से कल्पित होता है सर्प धारा दंड इत्यादि सिद्धांति ऐसा कहते हैं तत्व आत्मा विकल्पित पूर्व पक्ष कहता है किंतु तो आत्मा तो अद्वितीय है उन्होंने कैसे नाना भाव से विकल्पित होगा विकल्पित्व अभिप्राय अप्रतिपत्या सिद्धांति अभिप्राय को नहीं जान करके सिद्धांति यह अभिप्राय तस्तिपत्ति उसका अज्ञान अज्ञान होता है पूर्व पक्षी का उसके द्वारा अज्ञान के द्वारा प्रत्यवति प्रति अवतिष्ठते प्रति अवतिष्ठते अवतिषतेरुद्धत्व न अवतिष्ठते पूर्व पक्षी विरोध कर रहे सिद्धांति सिद्धांतिका अभिप्राय को नहीं समझ करके विरोध कर रहे हैं श्लोक है प्राणाधिंत मैशा कस्य यया सोहिता स्वयं तस्य देवस्य माया स्वयं स्वयं स्वयं तो एते द्वारा रात भाव प्राणादि अनंत भाव, भाव अनंत पदार्थ के द्वारा अन्य आत्मा क्योंकि प्रश्न हुआ था तो अभी पक्ष ये पूर्वार्ध पुर। हो गया पूर्व पक्ष का संका पूर्व पक्ष कहता है कि कथम तो ये पूर्व पक्षी का शंका हुआ सिद्धांत उत्तरार्ध में उत्तर देता है ऐसा तस् देवस्व माया तो कैसे विकल्पित तो देता है ये देवका माया है देव का आत्मन तो ये ब्रह्म का माया है और उसी माया से स्वयं समोहित नाना भाव से कल्पना करके स्वयं एक में तादात्म्य करके फिर अपने आप जीव, को जीवत्व को प्राप्त कर लेता है स्वयं समोहित स्वयं बनाता है और स्वयं समोहित तो हो जाता है जा। ठीक है सिद्धांति स्वाभि सिद्धांति स्वाभिमत उद्घाटन उत्तर आह सिद्धांती अपना मत का उद्घाटन करते हुए उत्तर कहता है उत्तर उत्तरार्ध हो गया सिद्धांति का उत्तर माएसा तस्य तेवस्या माया तो ये सिद्धांति का उत्तर हुआ कैसे नाना रूप हो गया सिद्धांती उत्तर देता है माया घटि का में चौद्य विभजते श्लोक का पूर्वार्ध हो गया पूर्वाया चोकापक्ष का, का, का भाष्य में यदि आत्मा एक इति निश्चयः प्रथम निश्चय कथम एते भावरेत संसार लक्षण विक्य हो गया अगर आत्मा एक ही है ऐसा अगर निश्चय है क्योंकि आपने कह दिया पूर्व श्लोक में तद्वत आत्मा भी निश्चय है आत्मा अगर एक है ऐसा निश्चय हुआ कथम प्राणादि भीर अन भावीर एसे संसार लक्षणे प्राणादि अनंत अनंत भावो भाव पदार अर्थात पदार्थ अनंत पदार्थ ये सब और इनका क्या धर्म है कत संसार लक्षण यही सब संसार है प्राण इंद्रिय शरीर घट पट नदी ये नाना रूप से आत्मा कैसे कल्पित हो जाता है कथम विकल्पित शंका टीका उत्तरार्धम उत्तराधर व्याको श्लोकों का उत्तरार्ध श्लोको सिद्धांती उत्तर देता है इसका व्याकरण करते हैं भाष्यकार भाष्य श्रीणु सुनु माया ऐसा तस्य देव से श्लोक में कहा माया ऐसा तस् देव से तस् कार आत्म नत्मा का माया टिका में माया में दृष्टानते न स्पष्ट ये, ये माया कैसे है इसके लिए के दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते हैं आगे पाठ संशोधन करना है यथा मायावीना भाष्य में यथा मायावीना या चाहिए यथा विहिता माया माया आखिरनम् इव करोति तथा देवस्य यहांता गगनमतिमल कुसुमित सफललाशतुभर्णम इव इव के ऊपर इव मोहितो भवति तो अगर पूरा नहीं है तो थोड़ा कम वैसे मोहितो भवती भाष्य में मोहितो वो करते हैं प्रथमा मोहित हो जाता है तो ये दस नीचे में लिखिए दस नंबर टिप्पणी दक्षिण पश्चिम में आएगा ना मोहित युव जो भाष्य है मोहित युव युव के ऊपर दस नंबर टिप्पणी वहां नीचे दस नंबर नहीं है वहां लिखना पड़ेगा दस मोहित इव इतना लिखना पड़ेगा फिर मोहित इव आगे हाइफिन मोह से मृषात्व इतना लिखना पड़ेगा मोहसे मृषात्व मोहस्य मृषात्व मूर्धनेश मृषात्व वक्ति बक्ति हैं। शा, इवो करके कहते हैं कि ये मिथ्या है अर्थात मिथ्या मोहित मोहित इव अर्थात वास्तविक मोहित नहीं होता है तो वो कहने से जो मोह है वो मृषा है मिथ्या है लगता है ऐसा मोहित हो जाता है मोहस्य भक्ति पूरा हो गया इतना अच्छा यथा माया विना विदिता शब्द का अर्थ क्या होगा विहिता कृता ताब हो गया क्योंकि अर्थ तो विहिता अर्थ कृता माया के द्वारा कृता माया मायावी के द्वारा जो माया किया गया तो माया क्या करता है गगनम अति विमलम गगन आकाश बिल्कुल स्वच्छ है उसको कुसुमिते कुसुमितें सफल पलाशेर तरु भी आकीर्णम विहित करोती कर्म पोते है वहाँ विहित अर्थात श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट तो वहाँ भी क्री का थोड़ा मतलब लक्षण लेना पड़ेगा विशेष प्रकार की कृता गगनम अति विमलम तो इसको तो तो फैल गया फैल गया तो व्याप्तम शब्द का व्याप्तम एवं तो, तो गगन जो अति बिमल स्वच्छ है उसको व्याप्त कर गया माया कैसे कहते के कुसुमित ही सफल पला से तरु, तरु हो गया विशेष गगन को और तरु के द्वारा व्याप्त कर देता है मायावी सब एकदम आकाश में सब वृक्ष भर जाते हैं और वो वृक्ष सब कैसे है कुसुमिते ही वृक्ष में सब पुष्प भरा हुआ है और स फल पलासे और वृक्ष में फल भी लगा है और पलास पलासा पत्र तो अर्थात तो पुष्प फल पत्र इस प्रकार की वृक्ष के द्वारा गगन को व्याप्त कर देता है माया भी पूरा दिखा देता है आकाश में सब भर गया वृक्ष भर गया और वृक्ष में सब पत्र पुष्प फल ये सब लगे हुए हैं इसको कहते हैं जो गगन कुसुम कहते हैं ना तो ये सब अर्थात बना दिया माया भी बना दिया जैसे हो गया तथा तो इम भी देवस्या माया ये भी देवता का माया है देव अर्थात आत्मा यहाँ दोतना प्रकाश मत आत्मा और यया, इस माया के द्वारा अयम स्वयं अपी ये स्वयं ही मोहित इव मोहित होती आत्मा इस माया को बनाया बना करके उसमें एक में संबंध किया आगे फिर मोहित इव जैसे मोहित हो गया अर्थात वास्तविक मोहित नहीं हुआ मोहित तो हो गया जैसा अर्थात स्वरूप से मोहित नहीं होने पर भी विशिष्ट रूप से मोहित व्यवहार काल में मोहित होकर के रहता है टीका में ताम एव मायाम कार्य द्वारा स्फोर यती ये माया का कार्य माया भी आत्मा स्वयं का माया हुआ है माया का कार्य क्या है कहते हैं उसी को कह दे भाष्य में अयम स्वयं अभी अयम आत्मा स्वयं मोहित हो गया भाष्य लौकिक मोहित मोहपर्वशो दृश्य से तथा आत्मा स्वयं एव माया संबंधा मोहित भवति जैसे लौकिक लौकिष मनुष्य जैसे कोई लौकिष को मोहित मोहित अर्थ मोहपर्वशो दृश्य मोहित हो गया बुद्धि कार्य नहीं करना जैसे दिशाभ्रम हो जाना अथवा कुछ मार्ग भ्रम हो जाना मोहित हो गया मोह पर अवश्य अथवा कहीं एकदम आकर्षण हो गया पुत्र वित्त इत्यादि में तथा तो अयम आत्मा इसी प्रकार की आत्मा स्वयं माया संबंधात मोहितो होती माया का संबंध से वो मोहित हो जाता है माया का संबंध अर्थात पहले अपने आप को परिच्छन मानने लगा परिचिन्न मान्य लगने से फिर आगे दूसरा होगा उसके द्वारा फिर मोहित तो होगा बहुत ही अतो मोह द्वारा आत्मनी एव माया अधिगति अधिगत आत्मनी माया का अधिगत तो होगा अर्थात तो मेरे में अज्ञान है ऐसा लगेगा ये क्यों कहते मोह द्वारा तो आत्मा में अज्ञान आएगा अज्ञान आकर के क्या करेगा भ्रम कराएगा मोह कराएगा मोह जो है अर्थात भ्रम कराएगा और ये माया रहेगा कहाँ कहते आत्मा नहीं आत्मा में माया रह करके मोह करा कर फिर माया का मतलब अज्ञान का अनुभव कराएगा मोह द्वारा आत्मनी एवं माया अधिगति आत्मा में ही माया का अधिगति माया अज्ञान मैं अज्ञा हूँ इस प्रकार के अनुभव कराएगा माया रहेगा आत्मा में रह करके मोह कराएगा मोह करा करके अज्ञान का अनुभव करवाएगा क्योंकि भिन्न होगा कभी तो अनुभव करने लगेगा तो ये मोह करा करके भिन्न करवा देगा फिर अनुभव करवाएगा माया मोह हेतु तुम भगवता अभी सूचित माया मोह का हेतु है हे। पहले आवरण करेगा बाद में विक्षेप करेगा तो ये भगवान भी ये बात कहते हैं वास्तव में मम माया दूरत्य दैवी है सा गुणमयी मम माया दूरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यंते माया तरंती थे, थे। तो भगवान भी कहते हैं ऐसा माया दैवी दैवी अर्थात देव संबंधी अर्थात भगवान कहते हैं मेरा ही माया मामो माया कह देते हैं दुर्अ्यया दुख न अत्य अत्यय अर्थात अतिक्रमण करना इसका अतिक्रमण करना कठिन है उपाय बता देते हैं माम एव ये प्रपद्यंते जो अर्थात परमात्मा शरण हो जाएगा परमात्मा शरण हो जाएगा अर्थात अनेकों को दो में ले आएगा एक मैं हूं बाकी तो परमात्मा ही है सब कुछ परमात्मा है दो में आएगा दो में आने से फिर वो एक हो जाएगा तो जो पहले मतलब भक्ति का वही चूड़ान्त स्थिति है दो में आ जाना एक मैं हूं बाकी सब तो वही परमात्मा ही है इस प्रकार की स्थिति होने से आर्य ओक् ज्ञान हो जाएगा नाना बुद्धि भेद बुद्धि रहने से इसके ज्ञान कठिन होगा इसलिए भगवान वास भी वेदाराण्य में एक जागर में कहें मुमु देव आराधना परो भवे इस प्रकार देवता का आराधना करे उसमें रुचि रखना है तो देवता का आराधना अर्थात तो स्थूल रूप से अगर करता है तो करता है नहीं तो उससे अच्छा है जो स्तुति इत्यादि पाठ करना और उससे अच्छा होता है मानस पूजा करना तो स्थल पूजा करना प्रतिमा पूजा करना ये प्राथमिक अवस्था जप स्त्रोत आदि मध्यम और मानस पूजा करना ये उत्तम तो मानस पूजा करना अर्थात तो ये जो स्थल पूजा करना मन तो कहीं ना कहीं चलता है पूजा तो हो जाएगा स्थूल पूजा करने के समय लेकिन मानस पूजा करने के लिए बिल्कुल एकाग्र रख के करना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं ये उत्तम मानस पूजा ये आ, प्रथमा प्रतिमा पूजा जपस्तोत्रादि मध्यमम और उत्तमा मानसी पूजा सोहम भाव उत्तम इस प्रकार भाव अनुभव हुआ उत्तम उत्तम नहीं तो मानस पूजा है ये, ये श्लोक कहा का व्यास जी कुछ भी कहीं मिलेगा तो व्यास जी कहीं होंगे कहाँ का ये कहीं महावरत इत्यादि होगा ये पता नहीं तो सकते है तो ये उन्नीस उन लोग उच्चारण करेंगे आगे पूर्व का प्रश्न है टीका में ते के प्राणादयो अनंता भावा ये आत्मा विकल्प्यते इति अपेक्षा प्राणादि विकल्पना उदाहरति ते प्राणादय अनंता भाव ओके वो, वो सब जो अनंत भाव है प्राणादि आपने कह दिए प्राणादि अनंतर भावेर आत्मा विकल्पित जो कह दिए वो सब क्या है आँ? और विकल्प करके कैसे विकल्प करता है माया के द्वारा ही विकल्प करता है ये आत्मा मायाया या आत्मा नाना रूप हो जाता है अपेक्षायाम प्राणादी विकल्पना उदाहरण थी नाना मत नाना प्रकार की सृष्टि का कथन करते हैं अभी ये भगवान गौड़ पादाचार्य उस दिखाएंगे कैसे लोग सृष्टि का कैसे कल्पना करते हैं प्राण इति प्राण विदो भूतानी चत विद नुण विदसनी चविध प्राण प्राणविद भूता भूतानी चिद न भूतानी च तद विद गुणा गुण विद तत्वी तद विद जैसे है ऐसे प्राण विद्य प्राण को जानने वाले प्राण तत्णगर्भ हिरण्य गर्भ का जो उपासक लोग होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि प्राण ही ये सब नाना रूप हो जाता है तो जैसे वेदांति लोग कहेंगे ब्रह्म आत्मा वो नाना रूप वो कहेंगे प्राण ये हीरो वही परमात्मा है तो वो कहते हैं कि प्राण उसी का ही ये सब नाना रूप जो दिखता है और चार पाँच लोग कहेंगे भूतानी चिद ये कहेंगे भूत यही ही पदार्थ है तो तो वेदांति लोग जैसे अन्य लोग है भूत का उत्पत्ति होती है कहेंगे ना भूत यही पदार्थ ही है और भूत तो कितने कहते चार ही भूत है तो उतने ही भूत है वही वास्तविक है बाकी जो सब देखते हैं वो सब उसी भूत का ही परिणाम है सब और गुणा गुण विद संख्य लोग कहेंगे तीनों गुण ये जगत मात्र के तीनों गुण ही है ये जो नाना प्रकार से सब होते हैं ये गुण ही है संख्य लोग कहेंगे और ये जो शैव मत वाले होते हैं, वो कहते तीन तत्व होता है आत्मा अविद्या और शिव तो एक आत्मा हो गया एक अविद्या हो गया और शिव हो गया शिव शिव शी� और परमात्मा आत्मा अर्था जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा बाकी अविद्या और इसी से ये बाकी सारे जगत बन जाता है तो जो देखते हैं यही तीन उसका मूल तत्व तो होते हैं ऐसे ये शैव वाले जाते हैं नहीं, आत्मा नहीं, ये दिया है टीका में अंतिम है आत्मा अविद्या और परमात्मा शिव शिव अर्थात परमात्मा इस प्रकार की अर्थात एक मूल होगा बाकी सब जो विकल्प नाना प्रकार के दिखते हैं इसी प्रकार के सब नाना लोग नाना प्रकार की कल्पना करते हैं सिद्धार्थी का यहाँ कहना है कि जो ये प्राणविद होते हैं जो भूतविद होते हैं जो गुणविद होते हैं जो तत्व विद होते हैं ये सब जो कल्पना करते हैं प्राण का कल्पना कर हैं वो ये लोग भूत का कल्पना करते हैं क्योंकि प्राणों का कल्पना नहीं ये आत्मा का ही कल्पना हो रहा है और वो भूत का ही कल्पना हो रहा है जो सब कल्पना करते हैं वास्तविक आत्मा का ही कल्पना हो रहा है किन्तु वो लोग ऐसा नहीं मानते वो लोग कहते हैं प्राण का कल्पना ऐसे नाना प्रकार से कल्पित होता है कौन कहते हैं वही आत्मा ही ठीक है प्राणो हिरण्यगर बस ये कहते हैं समस्त प्राण हिरण सूत्र आत्मा कहते हैं हिरण्यगर व अथवा तटस्थ तटस्थ ईश्वरों लीजिए तो जीव उपादान इति किलिजी ईश्वर का क्या है जीव जीव उपादान उपादान से ये भिन्न है निमित्तमृत्व ईश्वर तटस्थ कब हो जाएगा जब उपादान नहीं बनता है वेदांति कहेगा कि ब्रह्म जगत का उपादान, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है किन्तु कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे ना ना ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है केवल तटस्थ कारण होता है निमित्त कारण जैसे न्यायिक लोग कहते हैं न्यायिक लोग कहेंगे परमाणु जो है जगत का उपादान कारण है और ईश्वर तटस्थ कारण है निमित्त कारण इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं जीव उपादान भिन्न तुम जो ईश्वर है वो जीव उपादान नहीं है निमित्त मात्र तुम के तो बोलो निमित्त मात्र है जगत के लिए वो निमित्त मात्र है जीव का उपादान ईश्वर हो जाएगा तो जैसे वेदांतिको कहेंगे ऐसा ईश्वर ही जीव बन जाता है तो इस प्रकार तो निमित्त मात्र तुम ताटस्थ्य यही मुख्य अर्थ हो गया निमित्त मात्र आगे मूल में प्राणो हिरण्य गर्भ तटस्थ ईश्वरों वा प्राण शब्द से हिरण्य गर्भ लीजिए अथवा निमित्त कारण ईश्वर को लीजिए स जगतो हेतु रीति प्राणविद वो जगत का हेतु है ऐसे प्राणविद प्राणवृद अर्थात हिरण्य गर्भाद्या वैशेषिकादयच कल्पयती हिण्य गर्भ को मान्य वाले अथवा वैशेषिक लो ये को तटस्थ मानते हैं निमित्त कारण मानते हैं सिद्धांत कहता है कि तदिदम कल्पना मात्र ये तो केवल कल्पना ही है स्वतंत्र से हिरण्य गर्भ से सर्व जगत हेतु तो माना भाव हिरण्य स्वतंत्र रूप से जगत का हेतु होने में कोई उपनिषद प्रमाण नहीं।, मतलब नहीं है मतलब भेद प्रमाण नहीं है हिरण्य गर्भ ब्रह्म आश्रित तो होकर के अर्थात हिरण्य कोई को एक स्वतंत्र पदार्थ ऐसा नहीं है ब्रह्म का ही अर्थात ये सूक्ष्म रूप आने से ईश्वर कारण रूप आ गया आगे सूक्ष्म रूप आया हिरण्य अर्थात वहां अधिष्ठान ब्रह्म विद्यमान है ब्रह्म अधिष्ठित होकर के हिरण्यगर्भ ये विराट इत्यादि को ये बनाता है स्वतंत्र रूप से नहीं है पौरुषे आगम से अपौरषेय श्रुति विरोधे स्वाथे मनत्वयोगगा तटस्थश्वरवाद से प्रमाणयुक्तिन से प्रतिपत्तिम अशक्यवाद हिरण्यगर्भवालय अथवा वैशेषिकाल ये कहेंगे आपने कैसे कह दिए कल्पना मात्रम ऐसा कैसे कह दिए तो सिद्धांत कहता है कि आपका जो ये ग्रंथ है आप कहते हैं तो ये सब पौरुषेय ग्रंथ है पौरुषेय ग्रंथ का जब अपौरुष्ति के साथ विरोध होगा तो पौरुषे ग्रंथ प्रामाणिक नहीं माना जाएगा पौरुष आगमश्य चाहे वैश्विक ग्रंथ हो महर्षि कर्णाली के द्वारा अथवा हरण्य गर्भ मत तो पौरुष आगमश्य अपौरुष्ति के साथ विरोध होने से पौरुष आगम का स्वार्थ मानत्व ये आगम का प्रामवाद से और आप जो कहते हैं हरे नगर्भ अथवा कणाद इत्यादि जो कहते हैं ईश्वर तटस्थ है जगत का कारण है सिद्धांत कहता है कि तटस्थ ईश्वरवाद से प्रमाण युक्ति विहिन्न कोई प्रमाण भी नहीं है आगम प्रमाण भी नहीं है और उसमें युक्ति भी नहीं है तटस्थ ईश्वर जगत का कारण है ऐसे नहीं है प्रतिपत्तुम अशत्यवाद इस प्रकार की ज्ञान नहीं होगा कि एक तटस्थ ईश्वर रहेगा कहता है कि ब्रह्म है मायावसात उपादान भी होगा निमित्त भी होगा कल्पनांतरम दर्शे की द्वितीय पाद में दिया कल्पनांतरम भूतानी की तदविधन ये कौन कहते हैं टीका में पृथ्वी तेजो वायवस्त तत्वानि चार हैं आकाश को तो नहीं मानते हैं जो इंद्रिय ग्राह्य है उतने ही स्वीकार किया जाएगा जो नहीं है उसको मानने का क्या व्यर्थ कार्य है कहते हैं पृथ्वी तेजो वायवश तत्वानी तानी से चतरी भूतानि जगत कारणानि इति ये चार भूत यही जगत का कारण ऐसे कौन कहते हैं लोकायतिका लोक आयतम ये शांति लोक ही इनका आयत है आयत अर्थात प्रमाण लोक ही प्रमाण है ये अच्छा है सभी लोग कहते हैं तो अच्छा हो जाएगा तो इसको कहते हैं लोक आयतिका चार बात चार बात तो लोक आयतिका तदपि कल्पना मात्र ये भी कल्पना है क्यों सिद्धांत कहता है कि नहीं भूतानि स्वतः सिद्धानी ये भूत स्वतः सिद्ध हो जाएंगे आप कहते हैं भूत ही तत्व है ये भूत <coughs> का सिद्धि होगा कैसे ये स्वतः सिद्ध नहीं हो जाएगा क्यों जड़क तो विरोधात भूत अगर स्वतः सिद्ध होंगे तो उसमें जड़क तो फिर नहीं रहेगा स्वतः सिद्ध अर्थात प्रमाणांतर अर्थात अन्य किसी के बिना ये स्वतः सिद्ध है जैसे हम कहते हैं कि ये घट है ये कैसे सिद्ध होता है कहते प्रकाश होने से सिद्ध हुआ चक्षु होने से सिद्ध हुआ अगर चक्षु नहीं है प्रकाश नहीं कहते तो स्पर्श इंद्रिया से सिद्ध हुआ ठीक है अन्य किसी पदार्थ से घटो सिद्ध हुआ सिद्ध अर्थात ज्ञ होगा तो अर्थात वस्तु है इसमें प्रमाण क्या है कहते ज्ञान होना तो ज्ञान होने से ही कहा जाएगा कि ये वस्तु है अभी कहा जाएगा ठीक है घटो होने में प्रमाण हो गया आपका चक्षु आपका चक्षु ये कार्य कर रहा है इसमें प्रमाण क्या है कहते कि ज्ञान होगा हमको प्रत्यक्ष चक्षु से ज्ञान हुआ तो चक्षु से ज्ञान हुआ कहते हाँ ये मन प्रमाण है घटाकार एक वृत्ति हुआ तो आपका एक मन है जिसमें चक्षु से ज्ञान हुआ चक्षु से ज्ञान होने से अब चक्षु को प्रमाण मान दिया अभी से ज्ञान हुआ ऐसे के आपको घटाकार वृत्ति चक्षु से ज्ञान हुआ इसमें क्या प्रमाण है कहेंगे मेरे को पता चला मेरे को घट ज्ञान हुआ तो ये मैं कौन है कहते साक्षी तो ठीक है अर्थात साक्षी ही यह मन में प्रमाण हुआ मन अर्थात घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति में प्रमाण हो गया साक्षी साक्षी में प्रमाण हो गया मन ज्ञान हुआ तो ज्ञान में प्रमाण हो गया साक्षी अभी साक्षी में कौन प्रमाण होगा साक्षी है इसमें कौन प्रमाण है तो सिद्धांत कहेगा कि वहां और कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है स्वयं प्रकाश है वो चेतन है चेतन जो है उसमें और प्रमाण आवश्यक नहीं है मैं हूँ इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तो, किंतु जो भी जड़ पदार्थ होगा वो प्रमाणांतर आवश्यक करेगा स्वतः सिद्ध नहीं होगा अगर तत्व चार तत्व पृथ्वी जल तेज वायु ये चार को अगर कहेंगे ये स्वतः सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि इनको सभी दर्शन वाले कहते हैं जड़ है तो जड़ है तो स्वतः सिद्ध नहीं होगा अर्थात इनका कोई फिर ज्ञाता बनेगा और ना भी परत ये जो जड़ पदार्थ है वो परत सिद्ध होंगे ये भी नहीं है साथ सात नंबर टिप्पणी देखियो परत अर्थात स्वकीय गुणभूत चैतन्यत इत्यर्थ स्वकीय गुणभूत ये जो चार जड़ मतलब भूत हो वो परत दूसरों से भी सिद्ध नहीं होंगे अभी चारवा का मत मतलब में ये चार को छोड़ के और क्या है जिसे सिद्ध हो सकता है पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि इसको सिद्ध करने के लिए परत हो सिद्ध होंगे पर कौन है तो चार बाग कहेंगे चैतन्य चैतन्य कहा से आया तो वो कहेंगे कि चार पदार्थ मिलने से उसमें चैतन्य बन जाएगा और दृष्टांत तो देंगे पत्र पुष्प फल इत्यादि को सड़ाने से पत्र इत्यादि नहीं है शायद फल और पुष्प इसको सढ़ाने से उसमें मधुरा शक्ति आती है तो जैसे कुछ पदार्थ मिल जाने से उसमें नहीं होने वाला और एक भूतन पदार्थ आ जाता है इसी प्रकार के चार भूत मूल हुए ये चार भूत मिल जाने से उसमें एक चैतन्य आ जाएगा ये चैतन्य आने से यही जानेगा ये चार भूतों को तब तो ये चैतन्य चारों भूतों का धर्म हुआ तो यही हो गया चारों भूतों की अपेक्षा परव तो इस पर जो चैतन्य उसी से चार भूतों सिद्ध होंगे ऐसा चार कहेगा सिद्धांत कहता है कि नापी परत सिद्धांत परत वन है इसलिए सात नंबर टिप्पणी कह दिया। दियाय गुण चैतन्य अपना गुण है चैतन्य उसी में ही उत्पन्न हुआ है चैतन्य वो पहले नहीं था चार भूत मिल जाने से वो चैतन्य हो जाएगा इसलिए वैद्या उसको कहेंगे चार भूतों मिलने से अगर चैतन्य होगा तो बरसात के समय में ये गौ चलने से उसका खूल जहाँ रख दिया कहीं कादा में वहाँ थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो पृथ्वी है उसमें बरसात से जल भर गया और उसमें सूर्य किरण आ गया और वायु चलने लगा तो वहाँ भी चैतन्य उत्पन्न हो जाना चाहिए तो क्योंकि चार भूत मिल गए चार भूतम मिलने से चैतन्य उत्पन्न हो जाएंगे, चार कहता है की कि अब किसी मतलब ये पुष्प फल इत्यादि को सड़ा देने से मधुरा से आ जाएगा क्या वो अंगूर को सड़ाने से मधुराशक्ति होगा ना ये सभी में नहीं होगा इसी प्रकार की वहां वो गौ का जो खुर है उसमें नहीं होगा ये सभी में नहीं हो जाएगा उसका है एक विशेष प्रकार की संघात होने से उसमें चैतन्य होगा वो इस प्रकार की तर्क देंगे वृहदवार्तिक में इसका चार बात लोगों का दर्शन भी बहुत अर्थात तार्किक दर्शन है क्योंकि उनका तो और कोई ग्रंथ प्रमाण नहीं ना। है ना केवल तर्क ही प्रमाण है इसलिए बहुत कठोर तर्क कैते हैं जैसे बौद्ध वाले देते हैं, बौद्ध का भी तर्क बहुत ही है कठिन तो है अनुमान वालो। वालो तो कैसे? क्या जी नहीं मानते वो केवल प्रत्यक्ष तो जितना दिखेगा कहेगा उतना कहीं मानेगा बौद्ध वाले तो अनुमान को मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो सिद्धांत कह दिया कि उसी में उत्पन्न होने वाला जो चैतन्य उससे पौ माना गया और उससे सिद्ध हो जाएगा चार वो तो ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा तो उत्तर देते हैं आज ये सिद्धांत उत्तर देते है स्व गुणस्य चैतन्य से स्व ग्राहकत्व अयोगा ये सिद्धांति उत्तर देता है कि जो चैतन्य हो गया गुण गुणकी। गुणकी। तो गुणाश्या। गुणाश्या। है वो भूतों का ही गुण हुआ तो भूतों का जो गुण हुआ चैतन्य स्वगुण से चैतन्य समान अधिकरण है स्व ग्राहकत्व अयोगा भूतों का गुण चैतन्य भूतों का ग्राहक नहीं बनेगा क्योंकि भूतों का गुण हुआ चैतन्य जिसका गुण वो उसी को ग्रहण नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा हुँ? अभी चैतन्य ग्रहण करेगा भूतों को और ये जो भूत है वह चैतन्य विशिष्ट भूत है भूत में चैतन्य उत्पन्न हुआ oui. तो भूत हो गया चैतन्य विशिष्ट तो अभी चैतन्य चैतन्य विशिष्ट को ग्रहण करेगा जब चैतन्य चैतन्य विशिष्ट को ग्रहण करेगा तो ग्राह्यत्व आ गया चैतन्य विशिष्ट में चैतन्य विशिष्ट भूत ये हो गया ग्राह्य और ग्राहक हो गया चैतन्य तो जब ग्राह्य कोटि में चैतन्य विशिष्ट भूत आया तो ग्राह्य कोटि में चैतन्य भी आया विशेषणत्व ना। तो इसलिए चैतन्य चैतन्य का ग्राहक बन गया चैतन्य ग्राहक भी है चैतन्य ग्राह्य भी हो तो होने से एकत्रिकर्म विरोध होगा शो से स्व ग्रहण नहीं होगा इसको कहते हैं आत्मा आत्माश्रय दोष हो जाएगा तो इसको सिद्धांत कहते हैं सो गुण से चैतन्य से सो ग्राहकत्व होगा तो सो के द्वारा सो ग्रहण नहीं होगा इसको आठ नंबर दिया है थोड़ा देख लीजिए चैतन्य से तीन भूता नाम चैतन्य विशिष्टत्व न अभी भूत चैतन्य विशिष्ट है <animals essa लगें> और चैतन्य ग्राह्यत्व भूत हो गए चैतन्य ग्राह्य और भूत कैसा है चैतन्य विशिष्ट भूत अर्थात चैतन्य विशिष्ट भूत चैतन्य ग्राह्य हुआ अभी तो रहा चैतन्य विशिष्ट भूत में तो तो विशिष्ट में रहा विशिष्ट में जो ग्राह्यत्व तो धर्म रहा वो ग्राह्यत्व तो धर्म विशेषण में भी रहेगा विशेषण कौन है चैतन्य उसी को कहते हैं विशिष्ट वृत्ति धर्म विशिष्ट वृत्ति धर्म कौन हुआ विशिष्ट हो गया चैतन्य विशिष्ट भूत इसमें अभी क्या चीज आ रहा है चै विशिष्ट वृत्ति धर्म धर्म हो गया ग्राह्यत्म अतः चैतन्य विशिष्ट भूत में ग्राह्यत्व धर्म आ रहा है विशिष्ट वृत्ति धर्म धर्म हो गया ग्राह्यत्व ये ग्राह्यत्व जो है विशेषण वृत्तिव नियम जो विशिष्ट वृत्ति होगा धर्म जो धर्म विशिष्ट वृत्ति होगा वो विशेषण वृत्ति भी होगा क्योंकि विशिष्ट वृत्ति होगा तो विशेषण वृत्ति नहीं होगा होगा जो विशिष्ट में रहेगा वो विशेषण में रहेगा विशेष में रहेगा तो होने से विशिष्ट वृत्ति धर्म विशिष्ट वृत्ति धर्म कौन लिया गया ग्राह्य कौन तो ये जो ग्राह्य तो धर्म विशेषण वृक्तित्व नियमान अभी विशेषण हो गया चैतन्य चैतन्य में भी आ जाएगा आने से चैतन्य चैतन्य चैतन्य में भी चैतन्य ग्राह्य आया तुम आयातम आ गया क्योंकि ग्राह्य तो विशिष्ट में आ गया विशिष्ट में जो धर्म रहेगा वो विशेषण में आ जाएगा इसलिए चैतन्य में भी ग्राह्यत्व आ गया और ग्राह कौन है चैतन्य तो चैतन्य ग्राहक भी हुआ चैतन्य में भी आ गया। तब न युजते वो बात ठीक नहीं है क्यों? क्यूँ स्वस्व सो ग्राह्य बन्यादर्शनाथ स्वस््राह्य सो स्व स्व के द्वारा ग्राह्य हो जाएगा स्व में स्वग्राह्य आ जाएगा ये नहीं होता है बन्ही में नहीं देखा गया बन्ही के द्वारा स्वग्राह्य स्वग्राह्य अर्थात यहाँ बन्ही का जो धर्म क्या है ग्राह्य बन्ही स्वयं स्वयं को दाहन नहीं करेगा बन्ही का जो दाह्य धर्म है बन्ही निष्ठ दाह धर्म है, वो स्व को दहन कर देगा ये नहीं करेगा बन्यादो अदर्शनाथ इतिभाव टीका में स्व से चैतन्य से तो अयोगात अयोगाथ बन्या बन्ही गत औष्ण्य बन्ही विषयत्व तो अदर्शनाथ में जो औष्ण्य रहता है वो बन्ही को औष्ण नहीं करेगा बन्ही का उसमें दूसरों को उष्ण कर देगा और बन्ही को उष्ण नहीं करेगा यहाँ उष्ण दे हैं बन्नी का जो तो दाहकत्व धर्म बन्नी का दाहकत्व तत्व तो को दहन कर देगा बन्हीं को दहन नहीं करेगा अतो भूतानि जगत कर्तनी इति कल्पना एव कल्पना एव वो एक व्यक्त सिद्धांत देते इसलिए भूत जगत का कर्ता हो जाएंगे ये केवल कल्पना क्योंकि भूतों का सिद्धि पहले कैसे होगा स्वसिद्ध नहीं है पर सिद्ध नहीं है भूतों का सिद्धि के लिए और कुछ चाहिए जो चाहिए तो वो उसको जगत हेतु माने भूतों को क्यों मानना है गुणी गुण विदी में, में। सत्जतमासी तयो गुणा साम्येनावस्थिता लक्षणस्य महदादिलक्षण इति कारण तदपि कल्पना मत्र सत्व रज तमांसी त्रयोग गुणा संख्य लोग कहते हैं सत्व रजतम ये तीन गुण है साम्य न अवस्थिता जब समान अवस्था साम्य अवस्था में रहेंगे तब कहा आ जाएगा wow. प्रलय जब तीनों गुण साम्य अवस्था में रह जाएंगे वो क्या होगा जगत महतादिल कारण तीनों गुण समान अवस्था में आ जाएंगे तो जगत की उत्पत्ति को कारण बनेगा जगत की उत्पत्ति होगा कहेंगे अभी मूल प्रकृति हो गया साम्य अवस्था में है प्रधान कहते हैं तीनों गुण विशिष्ट तीनों गुण साम्य है प्रथम उत्पत्ति होगा महत्व तो। महत्वत्व तो के आगे फिर अहंकार आगे सृष्टि होगा कहते तो हैं महदादिलक्षण से जगत जगत महदादिलक्षण महत प्रथम सृष्टि है उसका कारण हो जाएगा तीनों गुण साम्य अवस्था में रहने से ऐसे साक्ष सिद्धांत कथा की तदपी कल्पना मात्र सा, साम्य न स्थित प्रलय अभाव प्रसंगा साम्य अवस्था में आ जाने से वो कारण बन जाएगा तो जैसे साम्य अवस्था में आ जाएगा तुरंत कारण हो जाएगा तो सृष्टि हो जाएगा तो सृष्टि हो जाने से कहते हैं साम्य न स्थितान गुणानाम साम्य अवस्था में स्थित गुण अगर सृष्टि का जगत का कारण हो जाएंगे तो प्रलय बोलकर के चीज तो आएगा नहीं जैसे ही साम्य आएगा तो तुरंत सृष्टि होना आरम्भ हो जाएगा तो साम्य आएगा ही नहीं मतलब साम्य आएगा क्षण भर के लिए आएगा जैसे ही साम्य आएगा सृष्टि आरंभ हो जाएगी तो हमने तो से कहते हैं कि जो प्रलय कहा जाता है प्रलय जितने समय सृष्टि रहेगा उतने समय प्रलय रहेगा कहाँ रह पाया जैसे ही साम्य हो गया तो सृष्टि आरंभ हो गया साम्य जब मतलब समान तो समान का हाँ, समान तीनों गुण समान रहने ऐसी प्रलय होता है लेकिन तीनों गुणों का जो वह जगत का उत्तर ये वैषम्य आरंभ हुआ अर्थात तो वैषम्य आरंभ हुआ मतलब तो सृष्टि आरंभ हुआ सृष्टि वैषम्य पर्यायवाची है ये कार्य हुआ तो कारण कौन होगा वैषम्य से पहले और कुछ रहना है क्या रहेगा सामने साम्य कारण वैषम्य कार्य वैषम्य होने के कारण सृष्टि है तो ये वैषम्य होने के लिए साम्य तो अगर आप कहेंगे कि साम्य ही वैषम्य का हेतु हुआ तो वैषम्य था जैसे ही साम्य हुआ फिर वैषम्य आरंभ हो गया तो प्रलय बोल करके अवस्था तो रहेगा नहीं जो शास्त्र में कहा जाता है ना जितने समय सृष्टि रहेगा उतने समय प्रलय रहेगा रहे कहाँ रह पाया तो जैसे ही साम्य आया तो तुरंत सृष्टि आरंभ हो गया तो ये क्या कहेंगे प्रलय अभाव प्रसंग प्रलय का अर्थ तो साम्य अवस्था साम्य अवस्था आया तो सृष्टि आरंभ हो गया तो फिर प्रलय नहीं रहेगा वैषम्य जनन से निर्तुकत्व तो कहेंगे कि ना, ना ना इस प्रकार अखरता साम्य वैषम्य का हेतु मानने से आप कहते हैं प्रलय अभाव हो जाएगा प्रलय रहेगा नहीं जैसे ही साम्य होगा वैषम्य हो जाएगा तो इसीलिए साम्य को वैषम्य का हेतु नहीं मानेंगे वैषम्य का तो सृष्टि साम्य को सृष्टि का हेतु नहीं मानेंगे सृष्टि ऐसे होगा तो सृष्टि कहते हैं वैषम्य भजन से निर्तुकत्व साम्य उसका हेतु नहीं होगा निर्तुक होगा जो पदार्थ निर्हेतुक होगा तो कहेंगे की वो मतलब उसका कोई हेतु नहीं रहा वो तो या तो सर्वदा रहेगा नहीं तो कभी नहीं रहेगा नित्य सत्व मुष्प ख पुष्पा काशयरि तो नियामका भावान क्वाचित तत्व ये इसी प्रकार की कहे प्रमाण वार्तिक वाले प्रमाण वार्तिक कौन है नागार्जुन में धर्म धर्मकृति धर्मकृति बौद्ध तो ये भाष्ट एक जगह हम देखा था ये बौद्ध का प्रमाण वार्तिक में दिया है श्लोक में प्रमाण वातिक थोड़ा थो देखा था प्रमाण वातिक तो धर्म तो धर्मकृति का उनका वो विज्ञानवाद का वो मुख्य ग्रंथ है तो वो कहते हैं कि नित्य सत्वम असत्व वा या तो नित्य सत्व होगा नहीं तो नित्य असत्व होगा दृष्टांत देते हैं ख पुष्प आकाशन आकाश नित्य सत्व है ख पुष्प नित्य असत्व है अगर हेतु नहीं रहेगा तो ऐसा ही स्थिति होगा जिसका कोई कारण नहीं है या तो कभी नहीं रहेगा नहीं तो सर्वदा रहेगा आकाश का, का कारण नहीं इसलिए नित्य है और ख पुष्प का कारण नहीं इसलिए असत है इस प्रकार के होगा और क्वाचित तत्व भावानम यह ईषते कब नियामका कोई नियामको हेतु हेतु हेतु है तो क्वाचित का ऐसा कभी होगा कभी नहीं होगा जिसका हेतु नहीं रहेगा या तो ये नित्य होगा नहीं तो असुष्ट होगा दोनों में से कोई एक होगा नियामकावानम क्वाचित तत्व की प्रमाणवाहेशते क्वाचित तत्व मिहेशते हो जाएगा यह नियामकावानम का नियामका नय होने तरसया निया नियामकावानियामकावान क्वाचित कत्विष्य कोई नियामको हो तो फिर क्वाचित को होगा हुआ तो सहेतुक अच्छा सहेतुक हेतु हेतोर अगर कहेंगे कि की निर्तुक होगा सृष्टि तो फिर सर्वदा रहेगा नहीं तो कभी नहीं रहेगा और हेतु को तो मानेंगे कहें, कहेंगे अभी नहीं नहीं निर्हेतु का नहीं रहेगा इसलिए हेतु को होगा हेतु को मानेंगे तो कहेंगे हेतु अगर नित्य होगा हेतु को हे है और हेतु नित्य है तो कार्य भी नित्य है कहते प्राचीन दोष अनुसंधान वही होगा और हेतु अगर अनित्य हुआ अनित्यत्व हेतु अनित्य है जो हेतु अनित्य है उसका भी और कोई हेतु होना पड़ेगा ये जो अनित्य होगा कदाचित है वो कदाचित क्यों हुआ उसका और कोई नियामक है तो जो नियामक आएगा हेतु आएगा वो नित्य होगा ना अनित्य होगा वो नित्य होगा तो आगे नित्य आगे नित्य चला गया वो भी अनित्य कहेंगे वो नित्य तो उसका कारण को भी अनित्य होना पड़ेगा ये अन्यवस्था दोष हो जाएगा सिद्धांत कहते हैं सहेतुकत्व तो निर्हेतुक तो नहीं हुआ सृष्टि सहेतु को कहेंगे हेतु नित्य होगा तो प्राचीन दोषो अनुसंग प्राचीन दोष है अर्थात हेतु अगर नीति हो जाएगा तो सर्वदा रहेगा प्रल अभाव प्रसंग कह सकते हैं और अनित्य होगा तो हेतु अंतर अपेक्षा और हेतु आएगा इसलिए अनवस्थान अनवस्था हो जाएगा ये दोष सब देते हैं ठीक है आज कल अष्टमी है ठीक है आज यहाँ तक रखेंगे ओम पूर्ण मूर्ण Om Karun Shankara Namah.